नया साल आया प्रश्न संग लगाया कहा से शुरू करूं सपनों की सूची किससे ये दिल बतकर आज पिछले बरस की धूल अभी बाकी कितने अधूरे से काबल मारी में कितनी hasi hai yaadon mein mai aa sala होता। नया साल आया रे लाया खुशियां लाया रे हत लगाओ दिल से सपोता कर हो नया साल मुबारक हो नया साल मुबारक हो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में नए साल पर आप सभी के लिए ढेरू शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं चलिए आज का इस कार्यक्रम में उसको छोटा सा नाम दे देते हैं आत्म मंथन जी हां चिंतन और सहयोग की नवचेतना इस विषय पर बातें करेंगे नए साल को लेकर साथियों नए साल केवल कैलेंडर का एकमात्र पन्ना पलटना नहीं है बल्कि ये आत्मा के भीतर का एक नई यात्रा आरम्भ करने का पावन अवसर है जब वर्ष बदलता है तो समय हमसे प्रश्न करता है क्या हम भी बीतर से कुछ बदले हैं क्या हमने बीते वर्ष के अनुभवों से कुछ सीखा है? और क्या हम आने वाले समय को अधिक अधिक अधिक सहयोगी और अर्थपूर्ण बना पाएंगे नव वर्ष का वास्तविक स्वागत बाहरी सजावट शोर शराबे या दिखावे से नहीं होता बल्कि आत्म और चिंतन से होता है आत्मवंथन का अर्थ है अपने विचारों को भावनाओं को कर्मों को और दृष्टिकोण को ईमानदारी से देखना जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं मैं कौन हूँ मैं क्यों डरता हूँ मैं किन बातों से उलझा उलझ जाता हूँ तभी सच्चे परिवर्तन का द्वार खुलता है आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ इस आत्मचिंतन की सुंदर यात्रा में एक बहुत ही सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है और ये गीत आपको आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करेगा इसके बाद फिर हम बातें करते हैं आत्मा की पहचान वैसे मुक्ति का मार्ग है आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर स्पेशल एपिसोड आत्मा मंथन नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएँ शांति रेडियो श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ओर से बहुत बहुत नए साल का शुभाशय आप जानते हैं 2025 तो पूरा हो रहा है अभी हम लोग बीस छब्बीस की नए साल में जा रहे हैं तो कुछ तो अपने में दृढ़ संकल्प करना होगा क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है इसीलिए दृढ़ता होना ज़रूरी है जिस चीज़ से हम समझते हैं कि भाई ये सही नहीं है तो उससे अपने को बच के रहना पड़ता है ऐसा नहीं डॉक्टर बोल दे कि भाई अभी आपको ये नहीं खाना है ये नहीं खाना है तो वो नहीं होता है तो एक बार अपने हेल्थ के ऊपर होता है या वेल्थ के ऊपर होता है या मन की शांति के ऊपर होता है तो फिर उसको सुधारना मेहनत लगता है और पहले से ही हम एक दृढ़ता रखें कि हमको अच्छा ही करना है तो उसी से ही हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हम यही आशा करेंगे 25 तो पूरा हो गया अभी छब्बीस में तो कम से कम हम ऐसा कार्य करें जो हम खुद तो संतुष्ट हो जाए कि हमने ये साल बहुत अच्छा किया पर तो उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है और थोड़ा कुछ मेडिटेशन भी आप सीख सके तो वो भी आपको बहुत सहयोगी होगा ईश्वर के ऊपर तो हमको विश्वास रखना ही होता है क्योंकि सारे सृष्टि को चलाने वाला तो एक ही ईश्वर है तो इसीलिए आपको 2026 में हर प्रकार से ईश्वर सुख शांति समृद्धि आपको दे ऐसी शुभकामनाएँ देता हूं। ओम शांति कैलेंडर का पन्ना पता माँ ने बोला मुस्कुरा के अच्छा सोचे अच्छा होता नया साल आया रे रे रो हाथ नयाओ दिल से सबको गा कर कहो नया साल मुबारक हो नया साल मुबारक हो नमस्कार फिर एक बार स्वागत है आप सभी का इस नए साल का ये नए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की पहचान से भय से मुक्ति का मार्ग साथियों बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना कि जहाँ पर आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन जी हाँ अधिकांश भय शरीर से जुड़ा होता है मान अपमान हानि लाभ सफलता और असफलता जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं तब हर परिस्थिति हमें हिला देती है किंतु आत्मा का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक चेतना शांत और अजर आत्मा हूँ शरीर बदलता है परिस्थितियाँ बदलती है पर आत्मा स्थिर रहती है जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तब जीवन में डर स्वतः कम होने लगता है कोई भी कार्य करते समय मन में यह विश्वास रहता है कि आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मेरे साथ ईश्वर की रह शक्ति रह है तो घबराहट नहीं रहती निर्णय शांत मन से होते हैं और कर्मों में स्थिरता आती है है ना साथियों एक बार इस अनुभव को करके देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा आपको और एक बहुत ही सुंदर जो गहरी अनुभूति आपको आत्मचिंतन से जोड़े रखता है और आत्मानुभूति की ओर ले जाता है जहाँ पर आप सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान और शक्ति से भरपूर हो जाते हैं और दिल से पूछ के देखिए साथियों आपको चाहिए क्या तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान और शक्ति क्योंकि ये चीज़ें नहीं दिखती हैं इसके अनुभव को हम कम करते हैं इसमें हमें लगता है कि ये चीज़ें आसान नहीं है लेकिन ये बहुत आसान है जैसे ही आप आत्मचिंतन करते करते खो जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों में आप डूब जाएंगे शांति प्रेम में एक बार करना आवश्यक है अनुभव ही इस रास्ते का सबसे बड़ा सुलभ हथियार या टूल कह सकते हैं औजार कह सकते हैं इसलिए ये अनुभव को करने के लिए आप समय निकालें और समय से आप सब कुछ समझ जाएंगे। <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो वन पर जिया स्पेशल एपिसोड आत्मचिंतन आपके लिए नए वर्ष की ढेरू शुभकामनाएं सुनते रहो मुस्कुराते रहो हमारे दूर से चल के जो आप आए खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। तिर हमारे दूर से खुशियां बिखेर दी है यहां आपने तो आकर ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर तुम्हें अपने बीच पाकर अपने बीच पाकर देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर शायद स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका स्वागत है शरीफ आग ला लाए खातिर हमारे दूर से हो आप वो होता तो लाए हो साथ अपने उमंगों का नजर आना उमंग नजराना का नजराना, का नजराना आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए स्वागत है दिल से आपका है दिल से आपका तशरी स्वागत है दिल से आपका जशरीफलाए खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा से होता अव्वल है, है, है शिरकत जो किए आपने सांसे भी मुस्कुराए स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका नमस्कार ओम शांति मैं गायक आनंद कार्की और आने वाला नया साल मंगलमय हो धन्यवाद ओम शांति कैलेंडर का पन्ना पलता पुरानी टेंशन सबको छूता ने बोला मुस्कुरा के अच्छा सोचे होता। नया साल आया रे, ढेरों खुशियाँ लाया रे ओहो हाथ मिलाओ गले लगाओ दिल से सबको गा कर कहो। नया साल मुबारक हो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में नए साल के फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल में क्या करना है कैसे करना है आइए इस पर चिंतन करते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप इस साल अपने कार्यों में ईश्वर को हमेशा साथ रखिए ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड जिन्हें भी आप मानते हो उनको अपने साथ रख के काम कीजिए देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा एक पॉजिटिव ओरा आपके साथ जुड़ जाएगा और आप गलत चीज़ों से बचे रहेंगे ईश्वर हर समस्या का समाधान कहा जाता है दुनिया में दो बड़े हीलर्स हैं जो समय पर हमें हील कर देते हैं। एक है समय दूसरा है भगवान ये दोनों शक्तियाँ हैं समय आपके पास है और उसमें भगवान का साथ है तो आपका जीवन का आनंदी ही होगा समय है ईश्वर की याद नहीं है ईश्वर का साथ नहीं है तो समस्याएँ आ जाती जीवन में समस्याएं आती हैं यह सत्य है, है। किंतु उसे उनसे घबराना या टूट जाना आवश्यक नहीं होता साथियों ईश्वर हर समस्या का समाधान है इस बात को याद रखिए लिख के रखिए इस लाइन को और हमेशा जब भी समस्या आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर शुरू कीजिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव की बात है साथियों जब मन ईश्वर की याद में स्थिर हो जाता है तब विचार स्पष्ट होते हैं भावनाएँ संतुलित बन जाती हैं और समाधान सहज रूप से सामने आने लगते हैं। ईश्वर का अर्थ कोई दूर बैठा दंड देने वाला नहीं बल्कि वो सर्वोच्च चेतना है सर्वोच्च शक्ति है जो मार्गदर्शन करती है शक्ति देती है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है जब हम अपने कार्य ईश्वर की याद में करते हैं तो कार्य बोझ नहीं रहते बल्कि वे सेवा का कार्य बन जाते हैं और सेवा में दुख या दर्द या चिंता नहीं बल्कि सेवा से खुशी आनंद की प्राप्ति होती है तो जब भी आप सेवा भाव से अपने कार्य को करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी तो इसी कहा जाता है आप सेवा भाव से कार्य कीजिएगा तो ये एक सुंदर भावना है जब हम हाँ इस भावना के साथ जुड़ कर करेंगे हर कार्य ईश्वर की सेवा समझ कर करेंगे तो आपको उसका चिंता नहीं होगा है ना <laughs> तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस भावनाओं को समझे और इससे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप हैं पर या स्पेशल एपिसोड नए साल की फिर से एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपके लिए सुनते रहो मुस्कते रहो ये मत कहो खुदा से।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 आप सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार मधुबन रेडियो सेवन पॉइंट भाई जी को भी मेरा सादर नमस्कार मैं तेजपाल सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी से पूर्व निगम पार्षद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आप सभी को कैलेंडर नव वर्ष दो की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ ये नव वर्ष दो आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए आप सभी ने जो भी अपने और अपने परिवारजनों के लिए इस नए वर्ष में सोचा हो वो सब संकल्पित हो वर्ष 2026 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी मेरी शुभ भावना शुभकामना आप सभी के लिए है एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं नमस्कार नया साल आया प्रश्न संग लड़ाया कहा से शुरू करूँ सपनों की सूची किससे ये दिल करा आए आज पिछले बरस की धूल अभी बाकी कितने अधूरे से काबल मारी में कितनी दबी सी हंसी है यादों में नया साल आया shna sangda Ashnis angela. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे नए साल की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं संसार नव वर्ष हमें ये भी सिखाता है कि संसार में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सब मनुष्य आत्माएँ समान हैं भेदभाव शरीर पद धन और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं आत्मा की दृष्टि से हर व्यक्ति मूल्यवान है अनमोल है और ईश्वर की चेतना शक्ति है जब यह दृष्टि बदल जाती है तब सहयोग स्वतः बढ़ जाता है हम दूसरों को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सह समझते हैं इस जीवन यात्रा के हमारे सहयोगी यात्री हैं कार्यालय में परिवार में समाज में हर जगह संबंध मधुर होने लगेंगे जब हम इस भावना को समझेंगे कि हम सब एक मुसाफिर है सह यात्री हैं हम अपनी यात्रा को यहाँ करने आए हैं सहयोग की भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा परिणाम देता है और उसके परिणाम जो है आपको सुखद एहसास कराते हैं और जब भी इन सुखद पलों को याद करते हैं तो और सुख बढ़ता है <laughs> तो ये भी एक बहुत ही सुंदर भावना है साथियों किसी को छोटा या बड़ा मत समझिएगा आप एक आत्मा के चिंतन को हमेशा याद रखिए हम सब इस संसार में अभिनय करने के लिए आए और अभिनय करके जाएंगे तो इस बात को जब आप याद रखते हैं तो चीज़ें बहुत सहज बहुत आसान हो जाता है साथियों आइए योग नववर्ष की सबसे बड़ी सौगात है उस पर बात करते हैं आप सुन हैं जी हाँ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर एक बार सुनते रहो मुस्कुराते रहो सादर नमस्कार मैं ईवा भारती इंदौर मध्य प्रदेश से सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ 2025 का जिसने हमें सीख अनुभव और नए अवसर देने के लिए मजबूत बनाया धैर्य सिखाया क्यों ना नया वर्ष भी हम ऐसे ही कुछ संकल्पों के साथ शुरू करें जो हमारे लिए नहीं हमारे देश और समाज के लिए समर्पित हो समानता और सर्वसम्मान का संकल्प मेरे लिए समानता वही एक है कि एक उम्र पद या पहचान से नहीं हो चाहे बच्चा हो युवा हो या बुजुर्ग समान अधिकार क्योंकि सपने सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं और हमें सभी को सम्मान एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और झिझक खत्म होगी दूसरा संकल्प हमारा यह होना चाहिए इंसानियत पर गर्व मनुष्य सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है लेकिन यह सुंदरता तभी सार्थक है जब हमारे कर्मों में संवेदनशीलता होगी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ इंसान होने पर गर्व हो और सभी प्यार से रहे और समझदारी से रहे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प यह है कि महिलाओं का योग अब समय आ गया है कि महिलाएं समाज की देश के बागडोर भी अपने हाथों में थोड़ी लेने की शुरुआत करें। सिर्फ साथ चले नहीं बल्कि नेतृत्व करें जहां महिलाएं आगे बढ़ती हैं वहीं संतुलित और शांति भरा माहौल होता है उसका विस्तार होता है तो समाज अधिक मान्य सुरक्षित और सुंदर बन सकता है जहां हिंसा नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग की भावना रहेगी क्योंकि नया साल केवल कैलेंडर नहीं बदलता है अगर हम चाहें तो सोच दृष्टि और पूरा समाज बदलने की ताकत रखता है आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएँ धन्यवाद ओम शांति चे अच्छा होता नया साल आया रे रे हाथ दिल से सबको का करता हो नया साल मुबारक हो नया साल मुबारक हो आप सभी को मेरा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन मैं हूं धारणा सचदेव श्रोताओं आप सभी को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नया साल आने को है 2025 जो बीता उसमें याद है तजुर्बा है तो 2026 में आस है विश्वास है श्रोताओं इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक सोच के साथ यूं ही नव वर्ष को वेलकम करेंगे धन्य है वो पल जो 2025 ने दिए उनका धन्यवाद करेंगे नई उम्मीदों और ढेर सारी खुशियों के साथ 2026 का स्वागत करेंगे नया वर्ष प्रतीक है नए संकल्पों का नई ऊर्जा का और नए अवसरों का ये समय है कि हम अपने बीते हुए अनुभवों से सीख लें और स्वयं को प्रगति की और परिवर्तन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष 2026 की अनंत अनंत शुभकामनाएं नमस्कार अच्छा सोचे अच्छा होता नया साल आया रे रे रो खुशिया कर मुबारक हो नया साल मुबारक हो नया साल एक नई शुरुआत है पुराने डर छोड़ो नए सपने अपनाओ जो बीत गया उससे सीख लो जो आने वाला है उसे अपने हौसले से गढ़ो हर दिन एक मौका है बेहतर बनने का खुद पर भरोसा रखो मेहनत करते रहो क्योंकि छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये साल आपके लिए मेहनत कम उम्मीद और सफलता से भरा हो कैलेंडर का पन्ना पलता पूरा निर्देशन सब कुछ होता ने बोला मुस्कुरा के अच्छा सोचे अच्छा होता नहीं नमस्कार फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ सहयोग नववर्ष की सबसे बड़ी सौगात है साथ। नववर्ष का संकल्प केवल व्यक्तिगत उन्नति का तक सीमित न हो बल्कि सामूहिक कल्याण से जुड़ा हुआ हो हु। आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है सहयोग की समझ की और करुणा की जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तब बहुत मुश्किल रास्ते भी सरल हो जाते हैं सहयोग का अर्थ केवल अर्थ मदद नहीं अर्थात आर्थिक मदद नहीं मदद करना नहीं बल्कि मन से मन का जुड़ाव भी है इसी को सुन लेना किसी का दुख बांट लेना किसी के मन में आशा जगा देना ये सबसे बड़ा सहयोग है साथियों इसीलिए मैंने कहा नौ वर्ष में सौगात ये है सहयोग का इस तरह का अगर आप सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन धन्य हो जाता है आप बहुतों के मार्ग प्रशस्त करने वाले बन जाते हैं आप बहुतों के मार्गदर्शक बन जाते हैं तो ये सहयोग आत्मा से आत्मा को जोड़ता है साथियों इसीलिए कभी भी कोई दुखी व्यक्ति है तो उसको जरूर सुनिएगा किसी का दुख ले लेना बांट लेना किसी को मन की जो है आशा जगा देना और उसको सहयोग देना मन से मन का जुड़ाव है आर्थिक मदद करे ना करे लेकिन मन से मन का जुड़ाव हो उसके लिए प्रार्थना हो उसके लिए दुआएं हो तो उसका भी काम हो जाए और आपका भी मन पवित्र हो जाए यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है ऐसे तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आप कभी करके देखिए इस चीज़ों को बड़ा आसान बड़ा सरल और बड़ा सुंदर सदमार्ग है पवित्र मार्ग है आप अपने मन से दूसरे के लिए दुआएं करें प्रार्थना करें है ना ईश्वर <laughs> हमें यही सिखाता है। आप सुनाए हैं रेडमोज वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर जी आस्कराते रहो रेडियो मधुबन सुनने वालों को सारे श्रोतागण को सुधा दवे का प्यार भरा नमस्कार नए वर्ष के शुभकामनाएँ भगवान आपको सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे नए वर्ष में नई प्रेरणाएं, नई उमंगे और नए संकल्प लेकर आए भगवान की दिव्य रोशनी आपके जीवन को प्रकाशित करे ओम शांति कैलेंडर का पन्ना पलगा पुरानी टेंशन सब को छूता लगाओ दिल से सबको गा कर कहो नया साल मुबारक हो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ शांति से कार्य आनंदमय जीवन बना सकता है जी हां साथियों जब आत्मा शरीर का ज्ञान स्पष्ट होता है ईश्वर पर विश्वास होने लगता है ईश्वर पर विश्वास पक्का हो गया और सहयोग की भावना जागृत हो जाती है तब जीवन की गति बदलती है बदल जाती है कार्य तनाव में नहीं शांति से होते हैं परिणाम की चिंता कम हो जाती है और कर्मों का आनंद बढ़ जाता है प्यारे भाई और बहनों आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि आत्मा का स्वभाव जैसे ही हम व्यय तुलना और अहंकार से मुक्त होते हैं आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है नव वर्ष का यही संदेश है सरल बने शांत रहें और आनंद पाए <laughs> हर व्यक्ति अपना अपना काम करे तो कितना अच्छा हो जाता है साथियों नव वर्ष में संकल्पों की भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और नए साल में हम सभी आई संकल्प ले प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करें दूसरा संकल्प ले स्वयं को आत्मा समझकर कार्य करेंगे तीसरा संकल्प ले ईश्वर को अपना साथी और मार्गदर्शक बनाएंगे किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे जहाँ संभव हो सहयोग और सेवा करेंगे जब ये संकल्प जीवन में उतरता है तब नया साल केवल तारीख नहीं रहता वो नव चेतना नवशांति और नव आनंद का उत्सव बन जाता है साथियों अंत में यही कहना चाहूँगा कि नया साल हमें ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं ईश्वर हमारा साथ है हम कमजोर नहीं है आत्मशक्तिशाली हमारे साथ है और जीवन बोझ नहीं जीवन आनंद की यात्रा है इस बात को ज़रूर याद रखें और इस भाव को जब आप समझ लेंगे तो फिर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है बस एक बार इन संकल्पों को बार बार दोहरा कर इसका आनंद उठा लीजिए इसका एक्सपीरियंस कर लीजिए जीवन बोझ नहीं आनंद की यात्रा है हम कमज़ोर नहीं आत्मा शक्तिशाली हैं हम अकेले नहीं हैं ईश्वर हमारा साथी है इस बात को लिख के रखिए कहीं इसी नोटबुक में या फिर दरवाजे पर इसको लिख कर रख दीजिए ताकि आपको हर बार ये याद रहे हम अकेले नहीं ईश्वर मेरा साथी है हम कमज़ोर नहीं आत्मा मेरी शक्तिशाली है और जीवन बोझ नहीं बल्कि आनंद की यात्रा है <laughs> तो चलिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 के नाचे मन संसार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार अच्छा होता नया साल आया रे, रे, लाया खुशियाओाओ दिल से सबको करो नया साल मुबारक हो नया साल मुबारक हो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों आइए बात करते हैं इन नव की नवचेतना के बारे में अभी नया साल आता है कुछ प्रश्न ज़रूर लेकर आता है क्या भीतर कुछ बदल बदला हमने या फिर वही दौड़ वही डर वही शोर में खुद को खो, खोया हमने आत्माबंधन की दीप शिका जलाओ मन के अंधेरे छट जाएंगे मैं कौन हूँ ये प्रश्न उठ जाए तो डर अपने आप सिमट जाए ना ये देह मैं ना ये पहचान मैं शांति की उजली किरण आत्मा हूँ मैं अजर अमर समय से परे मौन निरंतर हर मुश्किल में ईश्वर है हर राह वही सहारा बने जब याद में उसका मन टिके तो बोझ भी हल्का सारा बने कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सब एक प्रभु की संतान आत्मा आत्मा का मिलन जहाँ वही बसता है कल्याण संयोग बने जीवन धारा करना हो हर व्यवहार एक दूजे का हाथ थाम ले तो सरल हो जाए संसार शांति से कर्म आनंद में जीवन यही नव वर्ष का सार, कम चाहे गहरे जिए जो मुस्काएं हरेक विचार आओ संकल्प ये आज करे नया साल भीतर से आए डर से मुक्त विश्वास से युक्त हर क्षण हमें आनंद दिलाए साथियों आशा करूँगा आपको नए साल का ये संगम जो है बहुत याद आएगा तो चलिए साथियों इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आत्म मंथन का ये सुंदर गीत फिर एक बार आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहो ंग लाया कहाुरु करूँ सपनों की सूची किससे दिल बात कराए पिछले बरस की धूल बात कितने अधूरे से खाबल मारी में कितनी दबी सी हसी है यादों में में खोया